श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग द्वादश अध्याय द्वितीय पाद श्री रामकृष्ण देव का श्यामकुर में अवस्थान गृहस्थ भक्तों का सेवा का भार ग्रहण और श्री रामकृष्ण देव के भीतर बीच बीच में अपूर्व आध्यात्मिक प्रकाश का दर्शन औषधि पथ्य और, और दिनराज सेवा का प्रबंध हो जाने पर भक्त लोग निश्चिंत हो गए यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि कलकत्ते के नामी चिकित्सकों की राय जानकर वे समझ गए थे कि श्री रामकृष्ण देव का कंठ रोग एकदम असाध्य न होने पर भी विशेष कष्टप्रद कश, है और उनका आरोग्य लाभ करना दीर्घ समय सापेक्ष है अतः इस लंबे अरसे तक सेवा कार्य की व्यय व्यवस्था ही कैसे चलेगी इस समय उनकी चिंता का यही विषय था और बात भी ऐसी ही थी क्योंकि बलराम सुरेंद्र रामचंद्र गिरीश चंद्र महेंद्रनाथ आदि जिन भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ते लाकर चिकित्सा आदि का भार लिया था वे भी धनी नहीं थे अपने परिजनों का भरण पोषण करके सेवकों सहित श्री रामकृष्ण देव का भार अकेले वहन कर सके ऐसी सामर्थ्य उनमें से किसी में नहीं थी श्री रामकृष्ण देव के असाधारण अलौकिकत्व ने उनके हृदय में जिस दिव्य आशा आलोक आनंद और शांति की धारा प्रवाहित कर दी थी केवल उसी की प्रेरणा से वे भविष्य की कुछ भी चिंता न करके सेवा कार्य में लग गए थे किंतु वह पवित्र धारा सदैव समान रूप से बहती रहेगी और भविष्य की चिंता उस धारा की सिसिलता के समय उन्हें विकल न न कर डालेगी यह कहना नितान्त और स्वाभाविक था और वह पवित्र धारा सदैव समान रूप से बही भी नहीं किंतु आश्चर्य की बात यह है कि उस प्रकार का अवसर उपस्थित होने पर वे श्री कृष्ण देव के भीतर एक ऐसे नवीन आध्यात्मिक प्रकाश को देख लेते थे कि उनकी दुश्चिंता न जाने कहाँ विलीन हो जाती और उनका हृदय नवीन उत्साह एवं बल से पुनः पूर्ण हो जाता था उस समय आनंद के उल्लास से वे मानव विचार बुद्धि से परे की उच्च भूमि पर चढ़कर दिव्यालोक देख लेते थे जिन्हें उन्होंने अपने जीवन पथ के परम अवलंबन रूप से ग्रहण किया था वे केवल अति अतिमानव ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत के आश्रय जीवों की परम गति देवमानव नारायण हैं उनका जन्म कर्म तपस्या आहार विहार यहाँ तक कि शरीर के रोग जनित कष्ट भोग भी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है नहीं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष आदि से अतीत सत्य संकल्प पुरुषोत्तम के शरीर में रोगरायी कैसा वस्तुतः सेवा अधिकार प्रदान पूर्वक उन भक्तों को धन्य और कृतार्थ करने के लिए ही वे आज तक व्याधिग्रस्त की तरह अवस्थान कर रहे हैं दक्षिणेश्वर तक पहुंचकर जिन्हें उनके दर्शन करने का मौका या अवसर नहीं है उनके हृदय में दिव्य प्रकाश का उन्मेष उत्पन्न करने के लिए ही वे अब उन्हीं के निकट आकर अवस्थान कर रहे हैं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भौतिकवादी मनुष्य ने जिस विज्ञान की छाया में खड़े होकर अपने को निरापद और प्राय सर्वज्ञ समझ कर भोग वासना की तृप्ति साधना को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है ईश्वर साक्षात्कार रूप दिव्य विज्ञान के उच्चतम प्रकाश से उसके उस लक्ष्य की तुक्षता प्रमाणित कर उसके जीवन को त्याग के मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए ही वे इस समय इस रूप में रह रहे हैं अतः ऐसी आशंका क्यों धनाभाव होगा ऐसी चिंता किस लिए जिन्होंने अधिकार प्रदान किया है उसे पूर्ण करने की सामर्थ्य भी वे ही प्रदान करेंगे पाठक यह न समझें कि भाव प्रवणता के उच्छ्वास से अतिरंजित कर हमने ये बातें कही है श्री रामकृष्ण देव के संग के फल फलस्वरूप भक्तों को ऐसा अनुभव और पारस्परिक विवेचन करते प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखा है इसी कारण हमें ये सब बातें लिखनी पड़ी है हमने देखा है कि यदि कभी धनाभाव के कारण श्री रामकृष्ण देव की सेवा में त्रुटि होने की आशंका से परामर्श करने की इच्छा से भक्तगण उपस्थित हुए हैं तो वे पूर्वोक्त भाव की प्रेरणा से आश्वस्त और निश्चिंत होकर ही हैं किसी ने ऐसा भी कहा श्री रामकृष्ण देव अपनी आवश्यक वस्तु स्वयं ही जुटा लेंगे यदि न जुटा सके तो हानि ही क्या है अपना मकान दिखाकर जब तक ईट पर ईट है तब तक चिंता किस बात की मकान रेहन रखकर उनकी सेवा चलाऊंगा किसी दूसरे ने कहा पुत्र कन्याओं के विवाह या रुग्णावस्था में जिस प्रकार से खर्च चलाता हूँ उसी तरह चलाऊँगा पत्नी के दो चार जेवर जब तक हैं तब तक चिंता की क्या बात है फिर किसी ने अपने मुख से उस बात को प्रकट न करके अपनी गृहस्थी का खर्च घटाकर उदारता के साथ श्री कृष्ण देव की सेवा की थी इस भाव की प्रेरणा से ही सुरेंद्रनाथ ने मकान का किराया अकेले ही दिया था और बलराम राम महेंद्र गिरीशचंद्र आदि ने मिलकर श्री राम कृष्णदेव तथा उनके सेवकों के लिए जो कुछ सामग्री आवश्यक हुई सभी जुटाई